अचानक से इतने सारे पैसे देखकर कर वहां खड़े सभी की आंखें बड़ी हो गई वो जो हरजाना मांगने के लिए लोग ऑफिस में आए हुए थे वो भी आश्चर्य में पड़ते हुए उन पैसों की तरफ देख रहे थे विक्रांत सर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान मैं सच में कभी नहीं चुका पाऊंगी अगर आप समय पर ना आए होते तो शायद आज मेरा हाथ भी मेरे साथ ना होता उसके बदले में ये दस लाख रुपये भी बहुत कम है लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा ये है प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए मुझे बहुत खुशी होगी विक्रांत कुछ कहना चाहता था लेकिन उससे पहले ही पुष्कर बोल उठा नहीं मैडम यह पुलिस स्टेशन है और यहाँ सब अपनी ड्यूटी करते हैं अगर आप इस तरह से पैसे देंगी तो ये हमारे नियम के खिलाफ होगा और यह गैर कानूनी है तुम चुप रहोगे प्लीज मैं बात करूं विक्रांत ने पुष्कर को डांटते हुए कहा अरे मैडम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं ये पैसे नहीं ले सकता ये हमारे रूल्स के खिलाफ है विक्रांत ने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा ओह आई एम सॉरी मुझे लगा कि शायद आप ये पैसे एक्सेप्ट कर लेंगे मुझे बहुत खुशी होती अगर आप इसे ले लेते तो इतना कहते हुए रश्मि जैसे ही वो ब्रीफ केस उठाकर अपने असिस्टेंट को पकड़ाने के लिए मुड़ी विक्रांत ने बीच में ही वो ब्रीफ केस थाम लिया लेकिन आपको बहुत दुख हो रहा है ना जी बिल्कुल लेकिन कोई बात नहीं अब अगर रूल्स ही नहीं है तो आप क्या कर सकते अच्छा चलिए जब आप इतना फोर्स कर ही रही है तो मैं एक काम करता हूँ रख ही लेता हूँ विक्रांत के मुंह से ऐसी शब्द सुनकर पुष्प फिर से बीच में बोल पड़ा लेकिन यह गैर कानूनी है तुम पर केस बनेगा चुप करो तुम अपने काम से काम रखो मेरे बीच में आकर टांग मत लड़ाओ विक्रांत ने फिर से पुष्कर को डपटते हुए कहा हाँ तो मैडम मैं ये कह रहा था कि मैं आपके ये पैसे रख लेता हूँ लेकिन आप न एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए आप लिख दीजिए की आप ये दस लाख रूपए अपनी खुशी ऐसी मुझे दान दे रही है इसका पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी कोई लेना देना नहीं है फिर इस पैसे को लेना मेरे लिए इलीगल नहीं होगा और फिर मुझे डिपार्टमेंट कोई पनिशमेंट भी नहीं देगा पुष्कर एक बार फिर से जल भुन उठा उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा विक्रांत तुम्हें जरा सी भी शर्म है तुम पैसा ले रहे हो वो भी इतना बड़ा अमाउंट विक्रांत इस बार पुष्कर को अच्छे से कुछ सुनाना चाहता था लेकिन उससे पहले ही रश्मि बोल पड़ी देखे सर यहाँ पर मैं पुलिस वालों की कोई रेपुटेशन खराब करने के लिए नहीं आई हूँ मैं विक्रांत को यह पैसे अपनी खुशी से दे रही हूँ और विक्रांत सर ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके हिसाब से ये दस लाख रुपए कुछ भी नहीं है मैं अपनी सहमति से और खुशी से उन्हें ये पैसे दे रही हूँ साथ ही मैं एक नोट भी लिख रही हूँ जिसमें मैं सब कुछ साफ साफ लिख दूंगी कि मैं ये पैसे अपनी मर्जी से विक्रांत को दे रही हूँ ये कोई घूस नहीं है और ना ही विक्रांत ने मुझसे कोई मांग की है ओके पुष्कर का मुंह बंद हो गया वो विक्रांत को घूरता ही रहा रश्मि ने फटाफट एक नोट लिखा और विक्रांत के हाथ में दस लाख रूपये से भरा बैग पकड़ा दिया इसके बाद रश्मि के असिस्टेंट ने विक्रांत के हाथ में उसका विजिटिंग कार्ड भी थमा दिया फिर रश्मि ने खुद ही आगे बढ़कर विक्रांत से हाथ मिलाते हुए कहा थैंक यू सो मच विक्रांत सर आपके पास मेरा विजिटिंग कार्ड है कभी किसी भी चीज़ की जरूरत हुई तो हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा विक्रांत भी बड़ी शिद्दत से रश्मि से हाथ मिलाते हुए बोला जी बिल्कुल आपको भी अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना इसके बाद रश्मि अपने असिस्टेंट के साथ वहां से बाहर चली गई उसके जाते ही वहां खड़े उस ब्लाइंड आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर अब तो पैसे भी आ गए हैं आपके पास कुछ मिल जाता तो अच्छा तो तुम इतनी देर से खड़े खड़े यही सोच रहे थे विक्रांत ने उससे पूछा हाँ सर मैं सोच रहा था तो तुम मुझसे हर जाना वसूलोगे विक्रांत ने फिर से पूछा नहीं सर लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिल जाता तो गरीबों का भी भला हो जाता उसने डरते हुए कहा अब देख लो तुम खुद ही ये डिसीजन ले रहे हो अब बाद में पछताना मत मतलब अचानक से विक्रांत ने अपना ब्रीफ केस उठाकर टेबल पर रखा और इसमें से दो लाख रुपए निकालकर उसके सामने रख दिए ये लो दो लाख ले जाओ ल, ल, लेकिन सर बात तो सिर्फ एक लाख की हुई थी मैं ज्यादा कैसे ले सकता हूँ वहां खड़े अन्य लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर विक्रांत करना क्या चाहता है कहीं विक्रांत पागल तो नहीं हो गया आखिर करना क्या चाहता है ये नहीं साहब मैं इतने पैसे नहीं ले सकता मैं सिर्फ एक लाख ही लूंगा ओह अब तुम मेरी बात काटोगे मैंने कह दिया दो लाख तो बस दो लाख ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा उस गोल्डन कलर के बाल वाले शख्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है विक्रांत के दिमाग में चल रहा था कुछ पल सोचने के बाद वो पैसे उठाने के लिए आगे बढ़ा <laughs> विक्रांत ने तेजी से उस आदमी को पीछे धकेल दिया और जोर से हंसने लगा तुम ये पूरे दो लाख रूपये ले जा सकते हो लेकिन क्या तुम्हें अंडरवर्ल्ड का रूल पता है वो ब्लाइंड आदमी भी सख्ते में आ गया आखिर एक पुलिस वाला उसे अंडरवर्ल्ड के रूल की जो बात कर रहा था क्या रूल सर मैं समझा नहीं उसने डरते हुए चाहिए तो तुम्हें मेरे द्वारा सेट किए हुए रूल फॉलो करने होंगे और आज खास तौर पर तुम्हारे लिए मैंने बहुत सिंपल चैलेंज सेट किए हुए बताओ क्या कहते हो विक्रांत ने अंडरवर्ल्ड के कौन से रूल उन्हें समझाए क्या उनकी समझ में आ गए ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को विक्रांत की ये सड़क छाप बातें किसी को कुछ समझ नहीं आई लेकिन वहां खड़े पुलिस ऑफिसर से लेकर उन दुकानदारों तक हर किसी को उसकी लैंग्वेज सुनकर काफी आश्चर्य हुआ सर उस ब्लाइंड आदमी ने अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया अब यार तुम्हें तुम्हें स्ट्रीट दुकानदार किसने बना दिया जब ये सब भी नहीं पता है तुमने बाई रूल कभी सुना नहीं था क्या सुनो लाल हूं मतलब ये कि अगर तुम किसी को थप्पड़ मारो तो तुम्हें उसे लाल बिल देना चाहिए सफेद चाकू मतलब ये कि अगर तुम किसी को काट रहे हो तो तुम्हें उसे सिल्वर देना होगा और सोने की उंगली का मतलब हाँ पता लग गया मुझे सुनिधि ने बीच में ही आकर बोल दिया सोने की उंगली का मतलब ये है की अगर तुम किसी की उंगली काट रहे हो तो तुम तुम्हे उसे पूरा हाथ देना चाहिए हा बिल्कुल। शाबाश सुनिधि तो नहीं करना चाहता मैंने तुम लोगों के लिए लाल वाला चुना है तुम लोगों ने मुझसे एक लाख रूपए मांगे लेकिन मैंने इसके बदले में तुम्हें दो लाख रूपए दिए तुम्हारी मांग के हिसाब से दो गुना ज्यादा पैसा लेकिन इसके लिए तुम्हें दो दो थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे तो फिर तुम लोग देख लो दो दो थप्पड़ खाकर ये पैसे लेकर जाओ वो ब्लाइंड आदमी रह गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी पुलिस वाले से बात कर रहा है या किसी स्ट्रीट में खड़े होकर दुकानदार से मोल भाव कर रहा है वहां पुलिस डिपार्टमेंट के खड़े दूसरे लोग भी काफी आश्चर्य में थे ये विक्रांत क्या कर रहा है और सबसे बड़ी बात विक्रांत की टपोरी भाषा उन्हें काफी परेशान कर रही थी किसी भी एंगल से वो पुलिस वाला लगी नहीं रहा था विक्रांत का ऑफर सुनकर वो ब्लाइंड आदमी बोला अरे सर मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए आप बस एक लाख रुपए दे दीजिए मैं चला जाऊंगा अबे तू बहुत पागल आदमी है मैं तुझे दो लाख रुपए दे रहा हूँ और तू एक लाख किरट लगाए बैठा है समझ में आता है कि नहीं तुझे उस आदमी के साथ आए अन्य लोग भी उस ब्लाइंड आदमी को समझाने लगे अरे सच में तुम पागल हो गए हो क्या एक थप्पड़ के बदले एक लाख रूपये मिल रहे है फिर भी मना कर रहे चाहे घर में रोज बीवी के हाथ से हजारों थप्पड़ खाता होगा अरे बेवकूफ दो थप्पड़ में तो तू कोई मर्द थोड़ी ना जाएगा क्या हुआ खा लेना उन लोगों की बात सुनकर उस ब्लाइंड को गुस्सा आ गया उसने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं क्यों खाऊं थप्पड़? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए मैं जा रहा हूं। सर जी मुझे माफ करो। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए मैं चलता हूं। इन लोगों को ही पैसा चाहिए आप इन्हें ही थप्पड़ मारो इतना कहकर जैसे ही वो जाने के लिए पीछे को मुड़ा विक्रांत ने पीछे से ही उसके कॉलर को पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया और फिर उसे एक घूसा मारते हुए जमीन पर धराशाई कर दिया विक्रांत यही नहीं रुका इसके बाद उसने उस आदमी की गर्दन को पकड़कर ऊपर उठाया और फिर जोरदार तमाचा उसके दोनों गालों पर जड़ डाला तमाचा इतना जोरदार था कि पूरा ऑफिस इसकी आवाज से गूंज पड़ा उस आदमी के होठों से खून की धारा बहने शुरू हो गई उसके साथ आए हुए दूसरे दुकानदारों के डर के मारे पसीने छूटने लगे सर सर सर सर रुके प्लीज क्या कर रहे हैं पुलिधि आगे आते हुए विक्रांत को रोकने के लिए बढ़ी उसे पता है की ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर चारों तरफ सीसी कैमरे लगे हुए इस तरह से यहाँ किसी को पीटना विक्रांत के लिए बहुत भारी पड़ सकता है लेकिन सुनिधि के कुछ बोलने से पहले ही पुष्कर ने उसे रोक दिया वो तो चाहता ही था कि विक्रांत इस वक्त गुस्से में आकर कुछ ऐसी हरकत कर जाए जिससे उसे बाद में सस्पेंशन झेलनी पड़े थप्पड़ खाने के बाद वो ब्लाइंड आदमी जमीन पर ही तड़पता हुआ पड़ा रहा विक्रांत ने टेबल पर रखे दो लाख रूपए उसके चेहरे पर फेंक दिए देखा कहा था ना दो थप्पड़ के बदले दो लाख रूपए पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से विक्रांत का ये आक्रामक रूप देख कर न सिर्फ उन दुकानदारों में बल्कि वहाँ मौजूद पुलिस वालों में भय का माहौल था सब बड़ी बड़ी आंखों से विक्रांत को देख रहे थे लेकिन अभी उसके एक्शन को देखकर किसी की भी हिम्मत उसे रोकने और समझाने की नहीं हुई विक्रांत ने फिर वहाँ खड़े दुकानदारों को देखते हुए कहा देखो ऊपर फोर्थ फ्लोर पर हमारे सीनियर का ऑफिस है और सिक्स फ्लोर पर उनसे भी सीनियर साहब का ऑफिस है अब तुम लोगों के पास दो रास्ते है या तो पैसे उठाकर यहाँ से सही सलामत दफा हो जाओ वरना जिसको भी कंप्लेंट करनी हो वो ऊपर जाकर कर सकता है इतना कहते हुए विक्रांत ने अपने शर्ट की बाहें मोड़ ली और हाथों और गर्दन की हड्डियां इधर उधर घुमाते हुए फोड़ने लगा ये देखकर उन दुकानदारों की तो हालत खराब होगी उनमें से एक आगे आकर बोला सर सर हमने जो कुछ भी देखा नहीं है आ, ये पागल है खुद ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा है आपने कुछ किया ही नहीं इतना कहते हुए उन्होंने फटाफट जमीन पर बिखरे पैसे बटोरे और जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी वहां से गायब हो गए उन्होंने अपने साथ लाए हुए बिल वगैरह भी हड़बड़ी में वहीं फेंक दिए विक्रांत का ये उग्र रूप देखकर वहां वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों की भी धड़कनें तेज हो गई थी वहां मौजूद पुष्कर असल में विक्रांत की शिकायत ऊपर हायर अथॉरिटी में करने के बदले में विक्रांत से कुछ पैसे ऐटने का प्लान बना रहा था लेकिन उसका शैतानी रूप देख कर, उसकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था अब वो इस तरह का कोई भी प्लान नहीं बना रहा था पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोग अभी तक विक्रांत को बहुत सीधा साधा ऑफिसर समझ रहे थे लेकिन आज उनकी यह गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो गई थी विक्रांत का यह हिंसक रूप सभी के होश उड़ाने के लिए काफी था उन दुकानदारों के जाने के बाद विक्रांत ने अपनी जेब से एक फोटो निकाला और इसे लहराता हुआ आगे बढ़ने लगा दरअसल ये फोटो तब की थी जब उसने आशमा को पकड़ा था विक्रांत ने लाल लाल आंखों से पुष्कर की तरफ देखा पुष्कर ने भी उसकी तरफ देखा लेकिन दोबारा से विक्रांत की आंखों में झांकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई वो लगातार विक्रांत से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था विक्रांत भी यूं ही पुष्कर को नहीं जाने देने वाला था उसने पुष्कर पर तंज कसते हुए उसके द्वारा कहे गए शब्दों को रिपीट करना शुरू कर दिया विक्रांत में तुम्हें इस ऑफिस में मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा समझे देख लो सब लोग अब मैंने ये केस सॉल्व भी कर दिया है और अकेले ही मुजरिम को पकड़ भी लिया है कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कहा है वो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मुझे अभी विक्रांत की बातें सुन पुषकर शर्म के मारे वहां बैठ भी नहीं सका उसने गुस्से से अपनी कुर्सी को पीछे की तरफ जोर से धक्का मारा। फिर इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और ऑफिस से बाहर चला गया उसके जाने के बाद विक्रांत ने जोर से कहा इस केस के सॉल्व होने की खुशी में आज सभी को मेरी तरफ से पार्टी आज रात आठ बजे सब लोग होटल एजेंसी पहुंच जाना और जीप भरकर दारू पीना सभी को आना है जो भी वहाँ नहीं आया तो फिर देख लेना विक्रांत ने लोगों को बुलाया कम था उन्हें पार्टी में आने के लिए धमकाया ज्यादा था क्या पार्टी में पुष्कर भी आएगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को